आना है तो आ। अध्यात्म ज्ञान को जीवन की छोटी-छोटी सरलगत विधियों से समझना, जिससे मनुष्य बिना किसी वेद उपनिषद, महाकाव्य पढ़े बिना अपने कर्मों को आ, अपने कर्मों को परिष्कृत कर सकता है ब्रह्मकुमारी संस्था के द्वारा 2013 से सिस्टर शिवानी और गीता बहन जी को फॉलो करते हुए मन से मैं जुड़ी और सब कुछ देखने के बाद मेरे आ, अचानक मुझे कविता लिखने का एक कलम चली और उसमें से जो भी कुछ निकला वो एक कविता का रूप उसने लिया लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत है परमपिता परमेश्वर सेव बाबा को समर्पित यह मेरी कविता लेखा जोखा बेटा हो या बेटी हो इसकी चिंता तुमको न हो बेटा हो या बेटी हो इसकी चिंता तुमको ना हो बस हाथ जोड़िए मांगो तुम बैरी कोई पैदा ना हो ऐसा ना हो वो बेटा जो गोदी में तेरे आया है ऐसा ना हो वो बेटा जो गोदी में तेरे आया है हो पुनर्जन्म का शत्रु वो सीने से जिसे लगाया है समय बदला पोशाक नहीं जन्मों का ताना बाना है समय बदला पोशाक नहीं जन्मों का ताना बाना है ये नया कोई संबंध नहीं संबंध तो ये पुराना है जो अपना तुझको दिखता है आंखों का बस ये धोखा है जो अपना तुझको दिखता है आंखों का बस ये धोखा है जो कष्ट मिल रहा अपनों से करनी का लेखा जोखा है अब उसकी बारी आई है करने दे उसका काम उसे है तेरे वश में कुछ भी नहीं सहना है अब ये वार तुझे जो वार किया आवेशवश नुकसान तेरा ही होना है अब सीने में ये बोझ लिए जीवन भर तुझको ढोना है था दर्द दिया तूने उसको जो सूद समेत अब लौटा है कालचक्र में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया तो जो दर्द दिया तूने उसको अब सूद समेत वो लौटा है बदला लेकर ही जाएगा अपना बनकर जो बैठा है अब चुप रहना होशियारी है वरना तू धोखा खाएगा हम ब्रह्म कुमारी संस्था से ये सीख पाते हैं कि अब हमें अपने जीवन में करना क्या है कर्म को करते हुए किस तरीके से अपने आप को स्थिर रखना है तो अब चुप रहना होशियारी है वरना तू धोखा खाएगा जितना देकर तू आया था दुगना देकर वो जाएगा ब्रह्मांड का ये नियम तुजान ब्रह्मांड का ये नियम तुजान क्रिया प्रतिक्रिया में बदलती है हो सूर्य चमक कितनी भी तेज वो सांझ पहर में ढलती है धैर्य रख चुपचाप तू रह ये पीड़ा उसकी तब की है जन्मों का है इंतजार किया सारी तैयारी अब की है बस सोच कि अब ऐसा ना हो फिर से शत्रु पैदा ना हो मतलब फिर से उसके साथ अकाउंट क्रिएट मत कीजिए शत्रुता का बस सोच कि अब ऐसा ना हो फिर से शत्रु पैदा ना हो जीवन निश्चल पावन सा हो शत्रु का व्यू विफल सा हो एकाग्र चित तू बढ़ता जा कर्मों को करता बढ़ता जा निर्देशक ऊपर बैठा है फल बिना लिए तू बढ़ता जा जो पात्र बनाया है तुझको, उसमें अपना सर्वोत्तम दे इन छोटे दुख के शूलों पर चल तू मार्ग प्रशस्त कर दे इन छोटे दुख के शूलों पर चलकर तू मार्ग प्रशस्त कर दे ओम शांति नमस्कार अभी आप सुन रहे थे प्रियंका सिंह चौहान जी को आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम। माधुबन ओम शांति। नमस्कार मैं हूं राजेंद्र रघुनाथ उत्तुरकर भारतीय विद्यापीठ पुणे से आपके साथ बात कर रहा हूं आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं बीके के अर्चना बहन और मैं आपके समक्ष बहुत सुंदर एक परमात्मा याद का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूं ईश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुर बात की है ईश्वर से हमने मुलाकात की है मन सी मधुर बात की है मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की वरदानों की हम पे बरसात की है ईश्वर से हमने मुलाकात की है मन सी मधुर बात की है धरती सी है धैर्यता हमने पाई मन को गगन सी मिली है ऊंचाई सागर सी गहराई आई हृदय में सागर सी गहराई आई हृदय में संतुष्टता जिंदगी में समाई सुंदर ख्यालों की सौगात दी है मन भावनी सी मधुर बात की है किसी को नजर वो आई न आई नजरों से मेरी नहीं दूर जाए कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए खुशियों की वर्षा दिन रात की है मन से मधुर बात की है ईश्वर से हमने मुलाकात की है मन से मधुर बात की है मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की वरदानों की हम पे बरसात की है सी मधुर बात की की की है है वरदानों हम पे बरसात शांति नमस्कार आप सुन रहे हैं पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप सुन रहे थे अर्चना जी को बात ही प्यारा सा अध्यात्मिक गीत आपको सुनाया उन्होंने आइए हमारे साथ अभी एक मेहमान विशेष रूप से का जो शिविर है आध्यात्मिक शिविर उसमें इन लोगों ने अपना शिरकत किया है तो मुस्कान जी हमारे साथ हैं मुस्कान जी स्वागत है और अपने बारे में बताइए हमें मेरा नाम मुस्कान है और मैं मैं टीचर हूं जी। <laughs> जी। मैं हूं बाय प्रोफेशन जी जी में पोस्टेड क्या पढ़ाते हैं स्कूल है है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो तो इसमें कितने टीचर्स teachers, teachers अच्छा। कितने टीचर्स टीचर्स टीचर्स वगैरह हैं हैं हैं हैं फाइव टू रेगुलर और थ्री गेस्ट्स बच्चे टोटल टोटल 150 प्लस अच्छा। बहुत बढ़िया तो पांचवी कक्षा तक का है है। uh, मिडिल uh. हाँ। तो uh, उनको भी पढ़ा देती हूँ मेन सब्जेक्ट तो तो इंग्लिश ही है है अच्छा अच्छा <laughs> so, अपना अनुभव अनुभव सुनाइए इस जगह पे आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ आ, तो, आ, वैसा कुछ है नहीं <laughs> अभी, अभी पहली बार आई मैं पर यहाँ आके मतलब शांति मिली है मुझे जी जी अच्छा मतलब अलग इनवाट है नहीं, नहीं, नहीं। कुछ सुने लेक्चर्स वगैरह आपने हाँ शिवानी दीदी का YouTube वगैरह में मोटिवेशनल अच्छा अच्छा और यहाँ पर सुना आपने कोई लेक्चर हाँ भी सुना था अच्छा, और, वो डॉक्टर थे जो उन्होंने बताया था कुछ बातें बताइए हमें जो आपको अच्छी लगी हो याद हो उसमें यही था कि एक तो ये अपने आप को शांत रखना है सिचुएशन जो भी आए उसको अच्छे से डील करना है बिल्कुल चलिए आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं तो एक मैसेज क्या देंगे <laughs> संदेश क्या देना चाहेंगे संदेश तो यही है बस खुश रहिए <laughs> और हाँ एक बार माउंट आबू आना चाहिए <laughs> चलिए मुस्कान जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं मुस्कान जी के साथ संत कुमार केवट जी भी आए हैं और संत कुमार जी बताइए अपने बारे में आप क्या करते हैं बताइए मैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल साथ पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष सिंगरौली से हूँ अच्छा और हमारी पार्टी बीजेपी के सहयोगी दल में गठबंधन में हम अभी हमारा जो गठबंधन है वो पूरे स्टेट में है और हम उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी में हैं अच्छा जी तो वैसे इस ब्रह्मा संस्थान में आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ यहाँ माउंट आबू में आप तीन चार दिन से हैं तो क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। वैसे तो मैं इंडिया के हर कोने कोने मैंने घुमा है हर तीर्थ स्थल में मैं घूमा और काफ़ी मैं धार्मिक प्रभृत का शुरू से रहा मैंने संन्यास जीवन भी यापन किया है छः साल पहले अच्छा। शादी के पहले और मैं ऋषिकेश लेकर के हरिद्वार बनारस में चार पाँच साल मैंने जीवन यापन किया है चित्रकूट में मैं रहा लेकिन जो मैं मुझे यहाँ मधुबन में आकर के जो अनुभूति मिली मुझे आहा। मुझे लगा कि मेरे जिंदगी का जो सेंसन था जो खाली जगह था वो मेरा पूरा हो गया और मैं आ, मुझे लग रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं हो सकता है कि मुझसे भी शायद बड़ा काम कुछ करवाए क्योंकि मैं जो यहाँ ऊर्जा का एक अनुभव किया आ, आप मतलब कि मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ शायद किसी को मजाक लगे लेकिन मेरे आज्ञा चक्र पर मुझे पता नहीं था आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र पर ऊर्जा का वाइब्रेशन इतना तेज हो रहा है कि लग रहा है कि मतलब कि अब उसका अनुभव और उसका आनंद जो उस स्थिति में पहुंचता होगा वही जानता होगा तो मेरे मतलब यहाँ आने के बाद मेरे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र पर एकदम चौबीस घंटे में जब से मैं एंट्री मारा हूँ ऐसा वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन फील हो रहा है लग रहा है कि मतलब मैं एक अलग दुनिया में आया हूँ जी और हो सकता है कि ये जो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे और जो मेरी कमियाँ होंगी या जो मेरे मुझे कुछ और जो संकार होंगे वो हो सकता है कि मेरा पूरा होने वाला है जी इसी जीवन में मुझे हो सकता है कि ये मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा या ब्रह्मा बाबा हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी समाज और लोक सेवा के लिए देंगे देने के लिए ये ऊर्जा का अनुभूति करा रहे हैं संचार <laughs> करा रहे हैं चलिए तो मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार मैं अपने जितने इष्ट मित्र और साथी हैं मैं समस्त सिंगरौली वासियों पूरे भारतवासियों से और मैं अपने पूरे निषाद पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से और मैं माननीय मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार वो भी इस पावन तीर्थ स्थल पर आए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया थैंक यू ओम शांति नमस्कार आप सुन रे वन वन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आइए एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं नमस्कार जी कैसे हैं आप ठीक हैं ओम शांति ओम शांति क्या नाम है आपका आरती तिवारी आरती जी बताइए हमें कि आप माउंट आबू आकर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं मधुबन आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा अभी तो उतना हम बाबा से कनेक्ट नहीं थे कुछ ही महीनों पहले मैंने उन अभी जुड़े हुए हैं अच्छा, अच्छा। लेकिन अभी यहाँ आके हमको ज़्यादा कुछ अनुभव हुआ बाबा से कनेक्ट हुए और सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ शांति वातावरण यहाँ का शांति वातावरण ये सब मैंने दीदी लोग से मिल सब कुछ बहुत अच्छा लगा जी जी जी तो कुछ क्लासेस वगैरह सब अटेंड किया आपने जी कुछ चीजें बताइए जो अनुभूति हुआ हो किसी क्लास में किसी चीज को सुनकर आपको लगा ये आप पहली बार मैंने सुना करके <laughs> नहीं सबसे अच्छा तो हमको वहाँ मेडिटेशन वगैरह ये जो कराया गया वो बहुत अच्छा लगा आ, क्योंकि ये सब मैंने अब ज़्यादा हमको उसका वो नहीं था लेकिन मेडिटेशन वगैरह करके बहुत अच्छा लगा और दीदी लोग का ये सब सुन के अनुभव उन लोग का बताया हमको आगे अच्छा, के लिए रास्ता मैंने हुआ कि कैसे क्या करना चाहिए कैसे मैंने अपने आप को बदलना चाहिए कैसे करना चाहिए <laughs> जी, जी, जी. चलिए आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और आपको यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है ये आपने बताया थैंक यू शांति शांति नीतू जी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के बाद काफी शांति महसूस हुई अब ये लगा की अपने आप को चेंज करना है जाने के बाद कुछ भी जैसे घर पे रहता है आदमी तो चिड़चिड़ापन गुस्सा ये सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद <laughs> तो जी जी तो आप वहाँ जाने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस चलिए नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ओम शांति नमस्कार आप सुंदर एडोम जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम से आए हुए सभी मेहमान अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और एक मेहमान हमारे साथ हैं नमस्कार क्या नाम है आपका ओम शांति मेरा नाम सरिता दुबे है सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है बताइए अपना अनुभव प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम मे मेरे बाबा के पास शिव बाबा के पास मेरे बाबा के पास शिव बाबा के पास मन में लगन और तन में लगन मन में लगन और तन में लगन चले बाबा के पास मेरे बाबा के पास सिव बाबा के पास मेरे बाबा के पास उनसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा मेरी तकदीर का हर सितारा जगा उनसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा मेरी तकदीर दीर का हर सितारा जगा मुझे खुद ही खुद पे होता है नाज मुझे खुद ही खुद पे होता है ना प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हमार मेरे बाबा के पास शिव बाबा के पास मुझको भाने लगी है तन उनसे ज... जी सरिता जी सुनाइए अनुभव ओम शांति मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था 2015 में तो फिर उसके बाद मुझे रूम चेंज करके आना पड़ा दूसरे जगह तो मैं वहाँ आई तो मैं ऐसे ही YouTube पे सर्च कर रही थी देख रही थी तो मुझे वहाँ बीके के शिवानी का करके ऐसे आया तो मैंने उनको सुना शिवानी दीदी को उसके बाद वो अपना बता रहे थे सब सारा अनुभव बता रही थी कि ऐसे ऐसे जाइए आप वहाँ ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन वहाँ पे करवाया जाएगा वहाँ पे जाइए और ए, सब कुछ बता रहे थे तो उनका हमको बहुत अच्छा लगा सुन कर के शिवानी दीदी का उसके बाद मैं खोजने लगी कि कहाँ पे है ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोजते खोजते छः महीना बाद जो है हमको मिल गया भोजुबीर में बनारस में तो फिर मैं वहाँ जाने लगी उसके पहले मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इलाज करवाना उसके बाद झाड़ फूँक करवाना सब कुछ करवाए लेकिन कहीं भी मुझे रात नहीं मिल रहा था तो मैं एक दिन एक दो दिन का शिवरात्रि व्रत पड़ गया था वो मैं व्रत की तो ऐसे ही मैं सोई हुई थी चार पहर का पूजा करके जैसे ही मैं सोई चार बजे तो मैं क्या देख रही हूँ कि शंकर जी पहले मुझे पता नहीं था कि शंकर जी और शिव जी में अंतर है <laughs> तो मैं देख रही हूँ कि शंकर जी बड़ी बड़ी जटाएँ और त्रिशूल जो है ऐसे नहीं लेकर के सीधा नहीं लेकर के ऐसे चल रहे हैं उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम आओ मेरे पीछे पीछे मैं तुमको सच्चे परमात्मा से मिलवाता हूँ मैं उनके पीछे पीछे पीछे पीछे आने लगी फिर उसके बाद वो गायब हो गए तो जब मैं रूम छोड़ के जहाँ पे गई थी मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं रोती थी खूब तो मैं बोली कि यही बचपन से मैं आपका पूजा कर रही थी यही आप हमको फल दिए हैं जाइए आज के बाद मैं आपका पूजा ही नहीं करूँगी फिर उसके बाद जैसे यहाँ मुझे भोजूबीर सेंटर पर जब मैं गई वहाँ पर तो कोर्स की फिर दीदी वी हमको सब कुछ बताए लोग मेडिटेशन वगैरह करने लगी तो मेडिटेशन करते करते एक दिन फिर वही सपना मुझे मेडिटेशन में दिखा कि मैं यही लेके आना चाहता मुझे लगा कि मतलब कैसे ऐसे हो गया तो फिर उसके बाद मेडिटेशन वगैरह करने लगी धीरे धीरे मेरे हालत में अपने आप सुधार होने लगा मैं ठीक हो गई दवाइयाँ छूट गई सब कुछ सही हो गया फिर ये ब्रह्मा बाबा का मैं फोटो लगाई थी तो मेरे हस्बैंड देखे तो बोले कि ये हटाओ इनको क्या लगा के रखी हुई ये हटाओ तो मैं बोली अब कैसे क्या करें कैसे इनको हम समझाएं तो फिर मैं तब तक किसी का फोन आ गया मैं बताने लगी कि ये ब्रह्मा बाबा जो हैं बस ऐसे ही तीन लोग काव करने के लिए इनको दिखाया गया है एक ग्लोब दिखाया गया कि इस पर हम आत्माएं रहती हैं उसके ऊपर जाइए तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा विष्णु और शंकर का सूक्ष्म वो है उसके ऊपर जो है परमधाम वहाँ पर शिव बाबा रहते हैं तो इस चीज़ को मेरे हस्बैंड सुन रहे थे इस बात को तो फिर बोलो अच्छा ये बात है ठीक है तब करो तुम फिर धीरे <laughs> फिर धीरे धीरे उनको जो है देखे कि सब कुछ दवाइयाँ छूट गई सब कुछ सही हो गया तो बोले ठीक है तुम आना जाना शुरू करो तो मैं आने जाने लगी और एकदम मेरी स्थिति में सुधार हो गया पहले से सारी चीज़ें अच्छी हो गई उसके बाद से मैंने कम से कम पचास से सौ लोगों को इसमें जोड़ा है मैंने खुद ले जाके अपने साथ उन लोगों को ले जाके मैंने कोर्स करवाया है और बाबा का अनुभव सबको सुनाती रहती हूँ सब कुछ बताती हूँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा कोर्स बता के ही करवा देती हूँ <laughs> ले जाने से पहले सेंटर <laughs> <laughs> <laughs> फिर वहाँ ले जा करके फिर दीदियों दी आजकल हमको फ़ोन करके लोग बोलें सरता बहन हम लोग पाँच छः सेंटर खोल दिए हैं आके थोड़ा सा सेवा करिए सबको कोर्स करवाइए अभी तो करवा सकती <laughs> तो हम बोलिए ठीक है वहाँ से आते हैं तो करवाते हैं फिर ऐसे ही चला मेरा सब कुछ बाबा की कृपा से मतलब क्या बोले हम कि बाबा कहाँ से हमको कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिए बाबा की इतनी बड़ी कृपा है जितना बोला जाए बाबा के, के लिए बहुत ही कम है चलिए सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अनुभव बहुत ही अच्छा सुना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका ओम शांत ओम शांत तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक अनुभव सभी लोगों का तो अभी एक और मेहमान हमारे साथ है नमस्ते ओम शांति ओम शांति क्या नाम है आपका कुसुम राय कुसुम जी बहुत बहुत स्वागत है और बताइए अपना अनुभव आपको यहाँ आकर कैसे लग रहा है यहाँ तो मैं चार बार आ चुकी हूँ और पहली बार अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा था और जब भी मैं मतलब जो भी काम में कहती थी ना तो बाबा को ही आगे रख के कुछ भी अगर नहाने भी जाऊँ तो बाबा चलो कहीं भी जाऊँ तो बाबा चलो तो मेरा सब काम बाबा करते हैं मतलब कोई भी काम अगर एक चाबी भी घूम जाएगी ना तो मैं बाबा को बुलाऊंगी हाँ। तो मैं क्या करती अभी मेरे बहुत दिन से ना सब जगह आना जाना हो रहा है मेरी बेटी का ये यहाँ पे सिंगरौली में वो हो गया ट्रांसफर तो मैं घूमने भी जाती हूँ ना सुबह तो चार छह जन लोगों को ना बाबा के बारे में बताती हूँ हाँ। और वो ना बस में भी मेरे को बोलते हैं कि आप ना अपना ज्ञान सुनाइए जब भी कोई मिल जाती जो सुना है ना वो मेरे को बोलेंगे आप अपना ज्ञान सुनाइए मैं बोली नहीं ये सबका ज्ञान है <laughs> बाबा तो सबके हैं बोले नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका ज्ञान और उस ज्ञान के माध्यम से ना मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मैं सुरक्षित हूँ मेन <laughs> पॉइंट मैं कहीं भी है ना अभी बहुत दिन से ना मैं अकेले जा रही हूँ आ रही हूँ सब जगह मैं कभी अपनी जिंदगी में पचपन साल की जिंदगी में कभी अकेली नहीं गई मगर अभी इतना मेरे को हो गया है अनुभव और बाबा का साथ इतना हो गया कि मेरे को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है अब मेरे को ना कभी कुछ नहीं पड़ती और ऐसा लगता है कि सबकी सेवा करूं। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो मेन पॉइंट मेरा मुरली सुनने का रहता है मैं कहीं बिलासपुर गई कोरबा गई और सबको ना कई लोगों को ना ज्ञान में भी जोड़ चुकी हूँ हाँ और अगर जैसे वो बाई भी आती ना उसको भी मैंने ज्ञान दे ना वो अभी रोज जा रही है मैं इधर आ गई वो रोज जा रही तो मतलब ऐसा ऐसा है कि मतलब जहाँ भी जाती है ना सेंटर तो आठ बजे मैं कभी भी मतलब अपनी मुरली नहीं छोड़ती हाँ कहीं भी चली जाऊँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा पहला लक्ष्य है मुरली सुनना और मेरी जो सेकंड नंबर की बेटी की शादी हुई ना तो उसमें मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कैसे होगी कैसे होगी फिर मैं बाबा को छोड़ दी मेरे यहाँ बारात भी आने वाली थी मगर मुरली मैंने नहीं छोड़ी <laughs> हाँ, बारात आने वाली थी सब कुछ पूरा सब कुछ मतलब बाबा का फर्स्ट बाद में सब <laughs> इतने अच्छे से सा शादी की बखाल मतलब नहीं कर सकती <laughs> और मेरे पास तो बहुत सारा अनुभव क्या क्या बताऊँ बाबा के बारे में <laughs> इतना ही रस कहम शांति कहते ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू ओम शांति नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर आरती कुलवाल आप सभी के लिए अच्छे स्वस्थ और सुंदर मन की शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो